शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर नमस्कार आप रेडियो एफएम पर मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक विद्यार्थी आई है दिल्ली से नमिता उनका नाम है तो उनसे बात करते हैं नमिता बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे है आप अच्छा जी जी बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जी uh, मेरा नाम नमिता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर चल रहा है बी कॉम आ, बी ए प्रोग्रामिंग अच्छा तो बी ए प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी हाँ हाँ हाँ तो आपको पसंदीदा जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है तीनों है। <laughs> तीनों पसंद है हिस्ट्री पोलिटिकल चलिए चलिए अच्छा नमिता मैं चाहूँगा कि आप अभी जो विशेष रूप से जो पढ़ाई कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है क्या बनना चाहते हैं आप सिविल सर्वेंट सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको पता है कि उसके लिए क्या क्या करना है क्या करना है बताइए हमारे विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं तो उन्हें भी पता चले <laughs> उसके लिए आपको जनरल नॉलेज हाँ। सही अच्छी सी रखनी होगी और और हार्डवर्क हार्डवर्क तो है ही जनरल नॉलेज भी है हार्डवर्क है लेकिन इसके अलावा और क्या करना है स्पिरिचुअल है ना हाँ <laughs> स्विचवेल रहना है और सिविल में काम करना हो तो हमें जो है कुछ चीज़ें सीखनी भी होगी कुछ चीज़ें समझनी होगी अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज देने होंगे और जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जाके थोड़ा असिस्ट करना होगा पहले पहले जब आप असिस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये ये काम होते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको करने का फिर आपको सीखने का मौका मिलेगा तो आप आगे चल के एक अच्छे सिविल सर्विस बन सकते हैं है तो मैं चाहूंगा कि सिविल सर्विस में आपका मोटो क्या है क्यों आप सिविल सर्विस में ही जाना चाहते हैं वो बचपन से हाँ. या सिविल सर्वेंट ले उसमें क्या मोटो है क्या करना चाहते हैं आपको अगर सिविल सर्वेंट बना दिया आई बना दिया तो आप क्या करेंगे कई सारी जगह होता है की कुछ से अच्छी नहीं होती या <laughs> <सही> करना। है। <laughs> जी जी चलिए नमिता बहुत अच्छा लगा आपको सिविल सर्विस में ही जाना है बचपन से आपका सपना है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे एक हिम्मत वाला काम है और एक डेरिंग वाला काम है जहाँ पर आप सिविल में लग जाते हैं तो प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेशन आता है सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हो तो जब सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वहाँ पर जनता को न्याय मिलना चाहिए या कोई लोग जो हैं कुछ ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए भी प्रशासन अधिकारी जो है अपना पूरा जोर लगा के उन चीज़ों को फिर से आ, लोग हित के लिए काम करवाता है तो ये चीज़ें हैं निश्चित तौर पे आप इसमें आगे बढ़े ऐसी हमारी कामना है, मंगल कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रही हैं निशिता है निशिता बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप okay. जी जी जी जी और बताइए आप क्या कर रहे हैं मैं अभी बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ अच्छा फर्स्ट ईयर में है बीकॉम ऑनर्स में तो आप क्या बनना चाहते हैं वैसे वैसे तो मुझे बिजनेस बिजनेस और मैनेजमेंट इंटरेस्ट है। आहा, आहा। तो भी बिजनेस का इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा बिजनेस और मैनेजमेंट की रुचि है तो उसी में कुछ करने वाले हैं ओके ओके अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर आप है वहाँ पर किस किस तरह के एक्टिविटीज वगैरह कॉलेज में होते हैं थोड़ा सा बताएँगे आप क्या हाँ जी स्पोर्ट्स हाँ। में था इंटरेस्ट अच्छा अच्छा तो क्या खेल खेलते थे, थे आप? एथलेटिक्स अच्छा अच्छा रनिंग जी मिलता था आपको बहुत सारे लोग सुन रहे है उन सभी का उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे हाँ की आजकल जैसे लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ जा रहे है और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्पिरिचुअल को भूलते ही जा रहे हैं बिल्कुल इस वजह से लाइफ में पढ़ाई में काम में बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सब प्रॉब्लमें अपने आप ख़त्म होती जाएंगी जी, जी। और मेडिटेशन जैसे नहीं करते बच्चे ज़्यादातर उनको बहुत ज़रूरत है तो सोचते कौन करें मेडिटेशन इसमें ध्यान नहीं लगता तो वो थोड़ा ध्यान देंगे तो उनकी लाइफ में भी बहुत जैसे डिप्रेशन और ये सब ज़्यादा आता है यूथ में तो वो नहीं होगा और बाकी प्रॉब्लम्स भी अपने आप हटती जाएंगी तो हमने करके देखा है जैसे बचपन से हम हमें पहले जब हम इसमें नहीं थे ब्रह्मा कुमारी में तभी भी हम करते थे शाम को थोड़ी देर तो उसके बाद हम जब ज्ञान में आए तब हमें सही डायरेक्शन पता चले कि कैसे करते हैं तो उसके बाद से तो रेगुलर शाम को जैसे नुमा शाम होता है सुबह अमृत वेला तो हर रोज़ नहीं कर पाते तो कभी कभी करते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ लाइफ में बोर्ड्स में तो रेगुलर करते थे कि उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए <laughs> पेपर में तो रेगुलर होता था तो उससे ज़्यादा कर तो सही होगा चलिए निशा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज हमने दो विद्यार्थियों को सुना आशा करूँगा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और जिस तरह से हम लोग विद्यार्थी जीवन इज द बेस्ट जीवन कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ वो अनुभव हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा काम करता है तो हमेशा अपने आप को विद्यार्थी समझते रहें और अच्छा जीवन बेहतर जीवन जीते रहें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हम आ जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो कितने प्रभु का मिला सहारा हम कुछ नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा फर रोज वो सब या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम I didn't know. See प्रभु का मिला सहारा नजर प्रभु का मिला सहारा थैंक यू अभी हमारे साथ बिंदु हैं ओम शांती। ओम शांति शांति कैसे हैं आप बढ़िया जी जी जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा में मुझे ज्ञान में 12 साल हो गए हैं और मैं यहाँ मधुबन सेकंड टाइम सेवा में आई हूँ अच्छा यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम मैं मानसरोवर आई थी सेकेंड टाइम यहाँ पर आई हूँ मुझे सेवा में फर्स्ट टाइम में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब देखकर भी ये कि इतना बड़ा ऑर्गनाइजेशन कैसे चल रहा है सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है अभी बहुत सारे विंग्स चल रहे हैं यहाँ पर सब लोग मेरी सेवा डाइनिंग में है तो कैसे वहाँ सब इतने लोगों आते हैं पता नहीं कैसे सब काम हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता और हमें भी थकान नहीं लगती इधर से इधर जाने में सब काम करने में इतनी फटाफट सब कुछ होता है हम घर में इतनी फटाफट नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा करते हैं थक जाते हैं लेकिन यहाँ पर बाबा की कृपा है और सब कुछ बहुत बढ़िया से माना जाता है <laughs> जी जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया सब कुछ जो है यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम को देखकर अच्छा लगता है सभी को क्योंकि ऑटो सिस्टम बना हुआ है हर चीज़ हर व्यक्ति को निमित्त बना के रखा हुआ है तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं हर व्यक्ति अपना ड्यूटी ठीक से करे तो सब कुछ अच्छा चलता है दुनिया में भी सब कुछ अच्छा ही चल है, रहा है।, है लेकिन कुछ लोग अपने आलस से के कारण वो अपना साइकिल बिगाड़ते हैं तो सारी साइकिल बिगड़ता है तो सबके ऊपर उसका असर होता है तो इसी हमें जो है अपना जो कार्य है जो पब्लिक सेवाएँ हैं उसमें कहीं बाधा ना हो इसलिए हर व्यक्ति अपना ड्यूटी करे तो सब कुछ आसान हो जाता है और ये भगवान का है भगवान का कार्य चल रहा है तो निश्चित तौर पर सभी एक जो आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ सिस्टम के साथ सब चीज़ें हो जाती बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी और अपने बारे में बताइए आप कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें से फर्स्ट ये ही जुड़े थे। आ, मेरी तबीयत बहुत खराब थी उस टाइम पर। ये ज्ञान में आए फिर इस उसके बाद ये लोग हमें इन्होंने हमें बताया सब कुछ फिर हम लोग भी ज्ञान में उसके बाद ही आए हैं अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू जी नमस्ते कैसे हैं आप नमस्ते ठीक हूँ और बताइए आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ ब्रह्मा कुमारी सर एक ऐसा चीज़ है ये परमात्मा की लीला है <laughs> कि जिनको आना ही हो जरूर आएंगे तो ये एक ड्रामा बनी हुए हैं जैसे हम ज्ञान में नहीं थे सब चीज़ हमें पता नहीं था लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद पता चला कि ये बनी बना एक ड्रामा है इनफैक्ट मेरी लाइफ में मैं बहुत आध्यात्मिक था और बहुत पूजा पाठ करता था मंदिरों में जाता था दो दो तीन तीन घंटा लगा के आता था अच्छा तो ऐसी कुछ प्राप्तियाँ नहीं होती थी इतनी की प्राप्ति हुई फिर दो दिन तीसरे दिन में वही दुख परेशानी साथ में लगा रहता था लेकिन ऐसी टीवी के माध्यमिक चैनल देखते देखते एक बार ये पीस ऑफ माइंड जो है मेरे सामने आया तो उसी पीस ऑफ माइंड से ही मुझे कुछ ऐसे प्रेरणा मिली और उनकी जो भाई जी वगैरह सूरज भाई जी वगैरह वहाँ पे क्लासेस वगैरह कराते हैं जीवन के ऊपर आध्यात्मिक के ऊपर वो सब सुनने के बाद फिर मेरे को कहीं और इधर उधर जाने की इच्छा नहीं हुआ <laughs> तो मैंने कहा जो मेरे खोज थी मेरे जीवन में वो यहीं आके मिल गई मुझे ऐसा लगा रियली मैंने इंटरनल मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है तो आर वाटर प्यिफायर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ दिल्ली में बट पहले मैं क्या करता था काफ़ी टाइम देता था बिजनेस में घर आने में टाइम लगाता था तो लेकिन जब से मुझे ये सब सुनने के लिए मिला अच्छी अच्छी वाणी तो मैं कुछ समय निकाल के उससे बचा के फिर आके इन सब चीज़ को सुनता था तो सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं कैसे इसके और करीब आ तो इसके लिए मैंने मेरी का एक कज़न था उससे मैंने पूछा तू तो ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा है मेरे को ज़रा बताए तो वो ढूंढ के फिर मेरे को एक आर्टिस्ट किया और इनफैक्ट जैसे परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाऊँ मैं हज़ार कदम बढ़ाऊँगा तो, बढ़ा तो सेंटर ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला मेरे चार मकान छोड़ के मेरे पास सेंटर हैं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा को मैं ढूंढ रहा था और तो बाबा, बाबा मेरे पास बैठे तो फिर हमारी एक पड़ोस में एक बहन जी है उनके माध्यम से मैं गया हुआ सेंटर पर तो जाके फिर मैंने देखा तो जितना मेरी संकल्प थी कि यहाँ ऐसा होगा उससे कम से हज़ार गुना और अच्छा <laughs> निकला तो उसके बाद फिर मेरी रुचि जो है इसमें काफ़ी बढ़ गई और धीरे धीरे इनके जो सेवन डेज कोर्स किया मैंने कोर्स करने के बाद फिर क्लासेस अटेंड किया क्लासेस अटेंड करने के बाद मेरी मन हुआ कि इसी में से ही मैं हर रोज़ अपनी सब कुछ लगाऊं बिल्कुल बाबा जो दे रहा है वो उसके आशीरे पास से सब कुछ दे, दे रखा है और हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को सफल करें इसी सेवा में और सबसे लेकर आज तक तो 12 साल हो गए मेरे युगल भी अभी वो भी 12 साल हो गए मेरी दो बेटियाँ अभी हैं अच्छा, तो अच्छा। वो भी ज्ञान में है तो ये सब मैं जब देखा कि मुझे 5-6 साल हो गया उसके बाद मैंने देखा यही सब कुछ है तो मैंने इनको भी धीरे धीरे इसमें लाने के लिए कि चाहे मुझे <laughs> डांट सुनना पड़े या जो भी करना पड़े इनसे इन, <laughs> <laughs> इन सबको सुन के फिर भी मैं जबरदस्त अपनी तरफ से इनको लाने के लिए कोशिश किया किया और सफल भी हुआ तो आज पूरी परिवार ज्ञान में चल रहे हैं और अभी हम मधुबन आए हैं सेवा में तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के तो सेवा जो है कि अनोखा है ये परमात्मा जो ईश्वर है जो उसी की बनाई हुई चीज़ है ये कभी इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकता बिल्कुल और जो भी हम देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ चलता रहे और मीडिया विंग्स में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उनके साथ और जितने भी अच्छे अच्छे लोग आए उनको हम सेवा दे रहे हैं ताकि उनको कोई कमी न रह जाए बिल्कुल और बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहें कि परमात्मा सबको ये सेवा करने का मौका दें और पूरे विश्व जो है एक आध्यात्मिक मार्ग में आगे चले और हमारे संसार में जैसे सनातन धर्म का पहले सतयुग था ऐसे दुनिया फिर लौट आए तो उसके लिए हम सारी भाई बहनें अभी मिलके काम कर रहे हैं चलिए <laughs> <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपके अनुभवों को सुनकर और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं संदेश के में यही कहना चाहूँगा पूरे संसार के आत्माओं को कि अभी ये जो समय चल रहा है हमारा ये समय बहुत तमगुनी समय है कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कि ये दुनिया अभी उल्टी दिशा में जा रही है नहीं, नहीं। और इस दिशा में सिर्फ हम लोग परिवार वाले हमारे भी बच्चे होते हैं बड़े बच्चे जो भी जितने भी लोग होते हैं तो इन सबको एक आध्यात्मिक मार्ग दें तो हम जो भी प्रोफेशन में हैं तो वो काम हमारे बहुत सुचारू रूप से हो जाता है और एक ब्लेसिंग जो है परमात्मा से मिलता है वो भी हमें बहुत मदद करता है अपनी जिन दिनचर्या में सुख और शांति में जीवन बिताने के लिए तो मैं यही सभी लोगों को ये संदेश दूंगा कि सब लोग स्पिरिचुअल लाइन पे और परमात्मा को जानें कि हम कौन हैं और इस कलियुग के अंत समय में हमें सुख और शांति कहाँ से मिलेगा उस चीज़ को हम खोज के और उसको प्राप्त करें बिल्कुल बिल्कुल चलिए प्यारा सा संदेश आपने दिया धन्यवाद शुक्रिया आपका और जिस आध्यात्मिक मार्ग को आपने चुना है जहाँ पर आपको सुख शांति अपार मिला है आप चाहते हैं कि वही सुख शांति सारे लोगों को मिले और समय बहुत कम है ये आपने बताया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूंगा आपको आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने अपने अपने अनुभवों को आपके साथ साझा किया और आशा करूंगा कहीं उनकी बातें आपके दिल को छू लिया हो तो आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े और इस तरह का जीवन को अपनाएं और अपने जीवन में खुशियाँ पाएँ